टॉक कंठोरे घने नंबर बजे प्रेम जता मंदिर ढूंडत कौ फिर मिलियो बजावन हार करखावच प्रेम का बजावे तार मनई नचाव मगन हुए तिसका मता प जो तेरे घट प्रेम है तो कई कई ना सुना अंतर जामी जानी है अंतर्गत काबाऊ माला जपो ना कर जपो जिबिया कहो नाराम सुमिरन मेरा हरी करे मैं पाया बिशरा जेती देखयात्मा ते ते साली गरा बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम बाबा मलूकदास एक महाकवि मात्र कवि ही नहीं एक दृष्टा एक ऋषि कवि तो मात्र छंद मात्रा भाषा बिठाना जानता है कवि तो मात्र कविता का बाह्य रूप जानता है ऋषि जानता है काव्य का अंतस्थल काव्य की अंतरात्मा साधारण कविता तो बस देह मात्र है जिसमें प्राणों का आवास नहीं भक्तों की कविता सप प्राण श्वास लेती हुई कविता है इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि भक्तों को कोई कवि ही न माने क्योंकि न उन्हें फिक्र है भाषा की न छंद मात्रा की न व्याकरण की गौण पर उनकी दृष्टि नहीं जब भीतर प्राणों का आविर्भाव हुआ हो तो कौन चिंता करता अलंकरण की महावीर जैसा व्यक्ति नग्न भी खड़ा हो तो परम सुंदर है शरीर को तो हम सजाते ही इसीलिए हैं कि हमें उसके सौंदर्य का भरोसा नहीं कुरूप व्यक्ति ही शरीर को सजाते सुंदर व्यक्ति तो जैसा है वैसा पर्याप्त है देखते वृक्षों को कोई चिंता नहीं सजने की न पशु पक्षियों को कोई सजने की चिंता है छान तारों पर कौन सा अलंकरण है काव्य वहां खुला और नग्न है ऋषि तो वही बोल देता है जैसा उसके भीतर घटा है उसे बांधता नहीं व्यवस्था में नहीं जुटाता इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऋषि को तो कोई कवि ही न माने ऋषि को जानने के लिए तो तुम्हारे पास भी आंख चाहिए शरीर तो अंधे के भी समझ में आ जाता है आत्मा तो आंख वालों को भी कहां दिखाई पड़ती है तो जब मैं मल्लुकदास को महाकवि कह रहा हूं तो इस अर्थ में कह रहा हूं कि वहां शायद काव्य का ऊपरी आयोजन ना भी हो लेकिन भीतर अनाहत का नांद गूंजा है भीतर से झरना बहा है फिर झरने को ही रेल की पटरियों पर थोड़ी बहते जैसी मौज आती तैसे बहते झरने कोई रेलगाड़ियां थोड़ी हैं झरने मुक्त बहते हैं तो ऋषि का छंद तो मुक्त छंद है उसकी खूबी शब्द में कम उसके भीतर छिपे निशब्द में ज्यादा है खोल में कम भीतर जो छिपा है उसमें है गुदड़ी मत देखना भीतर हीरा छिपा है उसे खोजना तो अक्सर महाकवि तो कवियों में भी नहीं गिने जाते और जिनको कवि कहना भी उच्च नहीं वो भी महाकवि माने जाते दुनिया बड़ी अजीब है यहां तुकबंद कवि हो जाते महाकवि हो जाते और आत्मा के छंद को गाने वालों की कोई चिंता ही नहीं करता ऐसा ही समझो जैसे अंधों में कोई काना राजा हो जाए लोगों के हृदय सूखे पड़े हैं वहां तुकबंद भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोती ले आया लोग भूल ही गए हैं हरियाली क्या होती फूल खिलते ही नहीं उनके जीवन में तो प्लास्टिक के फूल भी असली फूल मालूम होते और जहां फूल खिला ही ना हो सोचो जरा मरुस्थल की जहां कभी फूल खिला ही ना हो वहां अगर प्लास्टिक का फूल भी कोई रख दे तो भी मरुस्थल प्रसन्न होगा फिर प्लास्टिक के फूल की कुछ खूबियां हैं जो असली फूल में नहीं होती प्लास्टिक का फूल टिकता है असली फूल तो सुबह आया सांझ गया अभी आया अभी गया असली फूल को तो तिजोड़ी में बंद करके रखा नहीं जा सकता नकली फूल को तिजोड़ी में बंद करके रख सकते हो कुछ भी उसका बिगड़ेगा नहीं असली फूल पर तो हजार विपदाएं हैं नकली फूल पर कोई विपदा नहीं नकली फूल को न जानवर चरेंगे न समय मिटाएगा असली फूल पर तो हर घड़ी संकट है हमारे हृदय ऐसे सूख गए हैं इसलिए हम तुकबंदियों को कविता समझ लेते माना कि उन तुकबंदियों में सब मात्रा छंद के सब नियम पूरे हो जाते नियम ही नियम है वहां मर्यादा ही मर्यादा है वहां व्यवस्था आयोजन प्रयास लेकिन भीतर कुछ भी नहीं मंदिर खाली है मंदिर में देवता नहीं मंदिर खूब सजा समरा है सोने चांदी से बना है लेकिन मंदिर में देवता विराजमान नहीं सिंहासन खाली पर सिंहासन तक तो कोई जाता कहां और सिंहासन हमें खाली भी मिले तो हमारी देवता से कोई पहचान नहीं तो हम तो सिंहासन को ही देवता समझेंगे सोने का होगा तो उसी को सिर झुका लेंगे देवता से पहचान न होने के कारण झूठे देवता पुज जाते अंधों के बीच काना राजा हो जाता है, बहरों के बीच तुम कितना ही मधुर कंठ से गाओ कौन सुनेगा बहरे तो उसी को गायक समझेंगे जो हाथ की मुद्राओं से उन्हें कुछ गा के दे, हाथ की मुद्राओं को ही बहरे समझ पाएंगे कोकिल कंठ भी उनके लिए अर्थहीन ऐसे हम बहरे हैं तो तुकबंध हमें कवि मालूम पड़ते और असली कवि हमें दिखाई भी नहीं पड़ते असली कवि की व्याख्या ही यही है कि जिसने परमात्मा को जाना हो जिसने जीवन के परम संगीत को अनुभव किया हो उस अनुभव से जो बहे वही महाकाव्य है बिना अनुभव के जो बहे वो कितनी ही कविता मालूम पड़े देह देह है लाश लाश निष्प्राण श्वास चलती नहीं फिर कब्र चाहे तुम संगमरमर की बना दो इससे कुछ भी ना होगा जीवित व्यक्ति झोपड़े में भी हो तो भी बहुमूल्य है और मरा व्यक्ति संगमरमर की कब्र में भी हो तो भी बहुमूल्य नहीं कोई मूल्य नहीं मल्लुकदास की कविता में उनके भीतर के संगीत की धुन है मल्लुकदास कविता करने को कविता नहीं किए कविता वही है ऐसे ही जैसे जब अषाढ़ में मेघ घिर जाते तो मोर नाचता है यह मोर का नाचना किसी के दिखावे के लिए नहीं यह मोर सरकस का मोर नहीं यह मोर किसी की मांग पर नहीं नाचता है यह मोर किसी नाटक का हिस्सा नहीं जब मेघ घिर जाते अषाढ़ के मेघ जब इसे पुकारते आकाश से, तब इसके पंख खुल जाते तब यह मदमस्त होकर नाचता है आकाश से वर्षा होती नद नाले भर जाते आपूर हो उठते बाढ़ आ जाती ऐसी ही बाढ़ आती है हृदय में जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है बाढ़ का इतना आ जाता है हृदय में कि समाय नहीं संभलता ऊपर से बहना शुरू हो जाता है तटबंध टूट जाते कूल किनारे छूट जाते बाढ़ की नदी देखी है ना भक्त वैसी ही बाढ़ की नदी है संत वैसी ही बाढ़ की नदी है फिर बाढ़ की नदी करती क्या है इतनी भागदौड़ इतना शोर सराबा जाके सब सागर को समेट के अर्पित कर देती है ये मल्लुकदास के पद बाढ़ में उठे हुए पद है ये बाढ़ की तरंगे हैं और ये सब परमात्मा के चरणों में समर्पित है ये सब जाके सागर में उलिझ दिए गए संतों को मैं महाकवि कहता हूं चाहे उन्होंने कविता ना भी की हो यद्यपि ऐसा कम ही हुआ है जब संतों ने कविता ना की हो यह आकस्मिक नहीं हो सकता सब संतों ने कम से कम भक्ति मार्ग के सब संतों ने गाया है ध्यान मार्ग के संतों ने कविता ना भी की हो क्योंकि उनसे काव्य का कोई सीधा संबंध नहीं लेकिन उनकी वाणी में भी गौर करोगे तो कविता का धीमा नाद सुनाई पड़ेगा बुद्ध ने कविता नहीं की लेकिन जो गौर से खोजेगा उसे बुद्ध के वचनों में काव्य मिलेगा काव्य से वंचित कैसे हो सकते बुद्ध के वचन चाहे उन्होंने पद्ध की भाषा न बोली हो गध्य ही बोला हो लेकिन गद्ध में भी छुपा हुआ पद्ध होगा हो पर भक्तों के तो सारे वचन गाए गए भक्ति तो प्रेम है प्रेम तो गीत है प्रेम तो नाच है भक्त नाचे भक्त गुनगुनाए जब भगवान हृदय में उतरे तो कैसे रुकोगे बिना गुनगुनाए और करोगे क्या और करते बनेगा भी क्या विराट जब तुम्हारे आंगन में आ जाएगा तो नाचोगे नहीं नाचोगे ही यह नैसर्गिक है स्वाभाविक है रोगे नहीं आनंद के आंसू ना बहाओगे आंसू बहेंगे ही रोके ना रोकेंगे इन कविताओं में इन छोटे छोटे पदों में मल्लुकदास का नाच है के आंसू लुकदास के हृदय के भाव इनको तुम पंडित की तरह मत तोलना इनको तुम काव्य शास्त्री की तरह इनका विश्लेषण मत करना ये विश्लेषण के पकड़ में ना आएंगे इनको तो तुम पीना इनके साथ तो तुम भी गुनगुनाना और नाचना तो ही पहचान होगी मलूक सन्नाटा जोड़ना हो तो कुछ कुछ मलुक जैसे हो जाना पड़ेगा नहीं तो सेतु ना बनेगा भक्तों का अनुभव यही है कि अस्तित्व संगीत से बना है नाद से बना है रोआ रोआ अस्तित्व का निनादित है और कण कण में गीत छिपा है भक्तों का यही अनुभव है कि इस जगत की जो मूल विषय वस्तु है वो संगीत है इसलिए भक्तों से अलग अलग नाम दिए हैं किसी ने अनाहत नाम नाद कहा है किसी ने ओंकार कहा है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस सारे लीला के पीछे सब तरफ कहीं न कहीं गहरे में आत्यंतिक रूप से संगीत का निर्झर बह रहा है तुम अगर सुनोगे थोड़े तत्पर होकर सुनाई पड़ेगा तुम अगर शांत होकर थोड़े बैठोगे तो वृक्ष से गुजरती हवाओं में भागती हुई नदी की धार में पक्षियों की चहचहाट में छांतारों के सन्नाटे में मनुष्यों की बोली में बच्चों की किलकिल किलकिलाहट में सब तरफ तुम पाओगे संगीत छिपा है संगीत से ही बना है अस्तित्व तुम बहरे हो इसलिए सुन नहीं पाते तुमने कान बंद कर रखे हैं सिद्धांतों शास्त्रों शब्दों से इसलिए तुम सुन नहीं पाते अन्यथा चारों तरफ परमात्मा गा रहा है चारों तरफ परमात्मा नाच रहा है जिस घड़ी तुम्हें यह समझ आ जाएगी फिर तुम भी कैसे रुकोगे तुम भी नाचोगे तुम भी गाओगे तरसती हूं गीत गाने के लिए भाव लेकिन मुखर हो पाते नहीं रोज ही तो आंख ने देखे सपन पर मिटी फिर भी नहीं मन की तपन सुख नहीं अमृत सुखद शीतल तरल है कहीं इसमें निहित तीखा गरल दर्द के मोती नहीं जब तक मिले आंसुओं के हार बन पाते नहीं डर लगा जब भी कभी तकदीर से बांध बैठी पांव खुद जंजीर से सोचती हूं व्यवस्था भी है भली दीप बनकर जिंदगी उसमें जली वक्ष सागर का न जब तक दग्ध हो गगन पर घन उमड़ लहराते नहीं कौन बतलाये अपरिचित पांव को राह यह जाती व्यथा के गांव को तापकिरणों का मुझे भाए तभी फूल सी झर बिखर जाऊं मैं कभी धूप छाही रंग पहचाने बिना जिंदगी के राज खुल पाते नहीं स्वर्ण कीमत सिर्फ क्या मुस्कान की आ है क्या धूल बस शमसान की फूल सांसों के बिखेरें गंध जब क्या उसी को प्यार का दे नाम तब विरह की भाषा न जब तक सीख लें अर्थ मिलने के समझ आते नहीं जीवन तो काव्य है लेकिन इस काव्य को समझने की सुनने की कला तो आनी चाहिए परमात्मा तो मिल सकता अभी लेकिन विरह की भाषा तो आनी चाहिए तुमने उसे पुकारा नहीं रोए नहीं विरह की भाषा ना जब तक सीख लें, अर्थ मिलने के समझ आते नहीं तुम रोए ही नहीं कभी तुमने कभी हृदय भर के पुकारा नहीं दर्द के मोती नहीं जब तक मिले आंसुओं के हार बन पाते नहीं वक्ष का सागर ना जब तक दग्ध हो गगन पर घन उमड़ लहराते नहीं धूप छाई रंग पहचाने बिना जिंदगी के राज खुल पाते नहीं हम तो डरे डरे जी रहे हैं हम तो मरे मरे जी रहे हैं हम तो जंजीरों में अपने को बांध के बैठ गए हैं, हमने जीना ही बंद कर दिया है हम सिर्फ सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं और सुरक्षा मौत है जीवन तो है असुरक्षा में जीवन तो है धूप छाई रंग पहचाने बिना जिंदगी के राज खुल पाते नहीं सुख और दुख में खोने और पाने में मिलने और बिछोड़ने में भटकने और पहुंचने में जीवन का राज तो खुलता है द्वंद्व की इस दुनिया में निर्द्वंद उतर जाने में डर कर बैठ रहे पैरों में जंजीर बांधली कि कहीं भटकना ना जाएं। तो भटक गए फिर कभी ना पहुंच सकोगे भटकने से जो डरा वो कभी पहुंचा नहीं लोग पहुंचते हैं भटक भटक कर अपने द्वार तक पहुंचने के लिए हजार दूसरों के द्वारों पर दस्तक देनी पड़ती रामानुज के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिला दे रामानुज ने कहा भले मानुस तूने कभी किसी को प्रेम किया उस आदमी ने कहा इस झंझट में मैं पड़ा प्रेम इत्यादि की बातें छोड़ो मुझे तो परमात्मा से मिला दो रामानुज ने कहा फिर मैं हार गया अगर तूने कभी प्रेम ही नहीं किया तो तू प्रार्थना कैसे करेगा उसने कहा मनुष्यों को प्रेम करने से परमात्मा की प्रार्थना का क्या लेना देना यही तो झंझट है ये मनुष्यों का प्रेम ही तो झंझट है इससे मैं पहले से बचता रहा हूं कहते हैं राम की आंखों में आंसू आ गए रामानुष ने कहा जिसने मनुष्यों से प्रेम नहीं किया वो कभी परमात्मा की प्रार्थना भी समझ ना पाएगा ये मनुष्य तो पाठ है ये तो काका गा है प्रार्थना का यहां बड़े कांटे हैं माना और हजार कांटों में कहीं एक छिपा फूल है ये भी सच है लेकिन इस फूल को पाने की चेष्टा इस फूल को जीने की चेष्टा और इस चेष्टा में हजार हजार कांटों का चुभ जाना यही जीवन में गति का उपाय है यही चुनौती इसी चुनौती से कोई उठता है भक्त कहते हैं प्रेम से भागना मत प्रेम को बढ़ाना बढ़ा करना एक पर प्रेम ना रुके फैलता जाए अनेक पर फैल जाए अनंत पर फैल जाए प्रेम बंधन नहीं है भक्त कहते बंधन सीमित के साथ प्रेम है प्रेम बंधन नहीं है अपने में प्रेम बंधन नहीं प्रेम जहां रुक जाता वहां बंधन हो जाता मेरा प्रेम किसी पर रुक गया और मैंने मान लिया कि बस इतिश्री हो गई तो बंधन है मेरा प्रेम रुके ना जिससे मैं प्रेम करूं उसके पार होता जाए जिससे मैं प्रेम करूं वह सीढ़ी बन जाए और मैं मंदिर की एक सीढ़ी और चढ़ जाऊं तो तुमने जितना प्रेम किया उतने ही तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे तुम्हारा प्रेम जितना बड़ा होने लगेगा उतनी सीढ़ियां तुम पार कर गए और इसके बिना तुम लाख उपाय करो तुम्हारे भीतर का गीत ना फूटेगा तरसती हूं गीत गाने के लिए भाव लेकिन मुखर हो पाते नहीं प्रेम पहली किरण है परमात्मा की प्रेम पहली किरण है समाधि की प्रेम में छिपा है राज सारा तुम उतना ही प्रेम मत समझ लेना जितना तुम जानते हो प्रेम उससे बहुत बड़ा है तुमने तो जिसे प्रेम कहा वो शायद प्रेम भी नहीं शायद प्रेम के नाम पर तुम कुछ और ही धोखाधड़ी किए बैठे हो तुमने प्रेम किया कब तुम जब प्रेम करने की बात करते हो तब भी तुमने कभी प्रेम सच में किया या प्रेम के नाम पर कुछ और करते रहे ईर्षा है मत्सर है द्वेष है मालकियत है तुम्हारे प्रेम में बड़ी राजनीति है तुम्हारे प्रेम में बड़ी कलह है तुम्हारे प्रेम में कहां संगीत है कहां नाद है तुम कभी किसी मनुष्य के हाथ में हाथ लेके ऐसे बैठे हो कि उस क्षण को इकलहे ना हो जीना झपटी ना हो कभी एक क्षण को ऐसा हुआ है जब तुम किसी के पास मौन हो गए हो और तुम्हारे दोनों हृदयों का मौन एक दूसरे में समाने लगा है जिससे दो दिए पास आ जाएं और उनकी ज्योति एक हो जाए ऐसा कभी हुआ है तो फिर प्रेम हुआ है फिर इसी प्रेम से तुम परमात्मा की पहली खबर पाओगे इस प्रेम में परमात्मा ने तुम्हें पहली दफ़ा पुकारा तुम्हें उसकी पहली धुन सुनाई पड़ेगी परमात्मा शास्त्रों में खोजे से नहीं मिलता परमात्मा की शुद्धि आती है और शुद्धि आती है किसी अनुभव से और मनुष्य के पास जो निकटतम अनुभव हो सकता है वो प्रेम का अनुभव है माना प्रेम बहुत दूर है परमात्मा से जैसे कि पहली सीढ़ी मंदिर की प्रतिमा से दूर होती लेकिन पहली सीढ़ी पर ही पैर रख के दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी और धीर धीरे धीरे तो तुम मंदिर तक पहुंच जाते हो सपनों में पलकों में नैनों में आंसुओं में सुधी आई सपनों में पुलक गई पलकों में मचल गई नैनों में छलक गई आंसुओं में ढलक गई छलकी सी ढलकी सी सुधी आई अंधियारी बगिया में कोयल सी कूक गई सुनी दुपहरिया में पीड़ासी हो गई कारी बदरिया में उमर उमर घुमड़ाई, चांदी की रातों में चितवंसी मूक रहे सुधी आई कोयल सी पीड़ा सी कारी बदरिया सी सुधी आई मंदिर की दहरी पर पूजा स्वर लहरी पर श्रद्धा सी ठहर गई धुपित हो छहर गई सुधी आई ठहरी सी गहरी सी सुधी आई पतझड़ के पातों में अनसोई रातों में अनजाने घाटों पर अनभूली बातों में सुधी आई रातों में बातों में सुधी आई भोर की चिरैया सी आंगन में चहक गई भटकी की पुरवैया सी आंचल में बह गई बेले की लड़ियों सी सांसों में महक गई चांद की जुनैया सी प्राणों में लहक गई सुधी आई आंगन में चहक गई आंचल में बह गई सांसों में महक गई प्राणों में लहक गई सुधी आई सुधी आई सुधी आई परमात्मा की सुधी आती लेकिन सुधि आए कैसे इस मरण कैसे हो याद कैसे आए शास्त्र से तो नहीं आती लाख सिर मालो शास्त्र से सिद्धांत पकड़ में आ जाते परमात्मा की परिभाषाएं पकड़ में आ जाती लेकिन सुधि नहीं आती सुधि के लिए कोई जीवंत तो उपाय चाहिए प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य के पास और उपाय क्या है और अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी प्रेम की छलक आने लगे तो सब तरफ से खबर आने लगेगी अंधियारी बगिया में कोयल सी कूग गई सोनी दुपरिया में पीड़ा सी हो गई सब तरफ से आने लगेगी भोर की चिरैया सी आंगन में चहक गई भटकी पुरवैया सी आंचल में बहक गई बेली की लड़ियों सी सांसों में बहक गई चांद की जुनैयासी प्राणों में लहक गई हर तरफ से ये जो बेले की गंध चली आती हवा पर तैर थी, इसमें परमात्मा आ जाएगा तुम्हारे भीतर प्रेम की जरासी पकड़ चाहिए ये जो कोयल अभी कुहू कुहू किए चली जाती इसकी कुहू कुहू में उसी का नाद आने लगेगा तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता चाहिए प्रेम तुम्हें संवेदनशील बनाता है और जो प्रेम में नहीं है वो कठोर हो जाता कठिन हो जाता पथरीला हो जाता प्रेम तुम्हारी भूमि को नरम बनाता है उस नरम भूमि में प्राणों का बीज पड़ता है तो परमात्मा का अंकुरन होता है इस अंकुरन के बाद ही कोई मलुकदास जैसे गीत गा सकता है ये गीत मलुकदासों के मल्लुकदास के प्राणों की भेंट जो परमात्मा ने मलुकदास में दिया है वह मल्लुकदास तुम्हें दे रहे जो परमात्मा में पहुंचकर मलुकदास को मिला है वो उनके शब्दों पर सवार होकर तुम तक पहुंच रहा है प्रेम बटता है प्रेम कभी सिकुड़ता नहीं जिसे मिलता है उसे बांटना ही पड़ेगा पहला सूत्र सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार मंदिर ढूंढत को फिरे मिल्यो बजावन हार सब बाजे हृदय बजे कहते मलुकदास सब बाजे हृदय बजे जीवन में जितना संगीत है जहां जहां संगीत है जो जो संगीत है उस सब के बजने की व्यवस्था हृदय के भीतर सब बाजे हृदय बजे न तो वीणा की जरूरत है न मृदंग की तुम्हारे हृदय में सब बाजों का बाजा है सब तारों का तार छिपा है परमात्मा ने तुम्हें देकर ही भेजा है इस अनूठी जीवन यात्रा पर तुम्हें बिना पाथे के नहीं भेजा है सब आयोजन करके भेजा है यह होना भी चाहिए ऐसा ही मां अपने बेटे को भेजती किसी यात्रा पर तीर्थ यात्रा पर समझो तो सब आयोजन कर देती राह के लिए पाथे जुटाकर रख देती कलेवे का इंतजाम कर देती सपोर्टली में बांध देती जो जो जरूरत होगी उसकी फिक्र कर लेती एक छोटे से स्कूल के स्काउटों का कैंप था छोटे छोटे बच्चे कैंप में गए जब कैंप में सभी बच्चों के बिस्तर खुलवाए गए तो एक बच्चे के बिस्तर में छाता भी रखा हुआ मिला। तो पूछा शिक्षक ने कि छाता तो लिस्ट में था ही नहीं बताया गया था क्या क्या चीज लानी छाता क्यों और छाते की कोई जरूरत नहीं है वर्षा अभी होनी नहीं वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ उसने कहा कि सर आपकी मां थी या नहीं उस शिक्षक ने कहा मां से इसका क्या संबंध उसने कहा इसका मां से संबंध मैं तो लाख सिर पटका लेकिन आप माताओं को तो आप जानते ही मैं राख कहा कि छाते की कोई जरूरत नहीं उसने कहा बेटा कोई फिक्र ना कर रहेगा काम पड़ जाएगा और नहीं पड़ा तो घर लौट आएगा मैंने बहुत समझाया कि लिस्ट में नहीं है तो उसने कहा लिस्ट मैंने थोड़ी बनाई लिस्ट शिक्षकों ने बनाई शिक्षकों को क्या पता उस छोटे बच्चे ने कहा आपकी मां नहीं थी क्या वही अनुभव आपका कम मालूम पड़ता है नहीं तो छाता आप समझ जाते कि क्यों अगर हम इस अस्तित्व से आए आए ही हैं और तो कहीं से आने का उपाय नहीं तो निश्चित ही सब हमारे भीतर रख दिया होगा चलते वक्त सब पाथें जुटा दिया होगा हमें कुछ भी कमी नहीं है अब ये दूसरी बात है कि हम पोटली ही ना खोलें अब ये दूसरी बात है कि हम पोटली में टटोलें ही ना और हम लाख शिकायत करते रहें परमात्मा की और जो पोटली हमारे पास है उसे हम देखें भी ना कि इसमें क्या रख दिया है उस पोटली का नाम ही हृदय है और हृदय में सब है जो मनुष्य को चाहिए सब है जो कभी भी चाहिए पड़ सकता है वह सब है ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि परमात्मा ने तुम्हें बिना तैयारी के भेज दिया है सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार प्रेम का संगीत भी वहां बजता है पखावच मृदंग भी वहां बजती है तार सितार भी वहां बचता है प्रेम ही असली उपकरण है फिर से सब तो प्रेम के ही रूपांतरण है मृदंग और पखावज और सितार और वीणा वो सब प्रेम के ही रूपांतरण है वह प्रेम की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं मंदिर ढूंढत को फिरे मिले हो बजावन हार और ऐसा ही नहीं कि तुम्हारे हृदय में सिर्फ वीणा रख दी है मृदंग रख दी बजावन हार भी वही छिपा बैठा तो ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारी पोटली में पाथे बांध दिया है और परमात्मा तुम्हें भूल गया तुम्हारी पोटली में परमात्मा भी बैठा है बजाने के सब उपकरण वह हैं और बजाने वाला भी मौजूद है तुम जरा तलाशो, टटोलो जरा अपनी गांठ खोलो जरा हृदय के द्वार दरवाजे खोलो सारी साधना इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कि कैसे हम अपने हृदय की गांठ खोलें मंदिर ढूंढत को फिरे कहते मलुकदास अब मंदिर खोजने की भी कोई जरूरत ना रही मंदिर तो भीतर मिल गया मंदिर ही नहीं मिला वीणा ही नहीं मिली वीणा वादक भी भीतर मिल गया इस घड़ी में जब कोई अपने हृदय को खोल लेता है तो नया जन्म होता है जिसको मैंने द्विज कहा ट्वाइस बॉर्न एक नया जन्म होता है पहली बार तुम समझते हो कि तुम अकेले नहीं हो परमात्मा साथ है पहली बार तुम समझते हो कि तुम इस पृथ्वी पर अजनबी नहीं हो ये तुम्हारी है और पहली बार तुम समझते हो कि अस्तित्व तुम्हारे प्रति विमुख नहीं है अस्तित्व ने सब तरफ से तुम्हारे प्रति छाया की सब तरह से तुम्हें बचाया है सब तरह से सुरक्षा दी पहली बार पता चलता है कि अस्तित्व तुम्हारा शत्रु नहीं है लड़ने की जरूरत नहीं अस्तित्व तो तुम्हारे प्राणों का प्यारा है और अस्तित्व का प्रेम तुम्हारी तरफ बह रहा है बस तुम्हारा प्रेम अस्तित्व की तरफ बहने लगे तो दोनों का मिलन हो जाए उस महामिलन में ही भक्त का जन्म होता है भक्त यानी द्विज वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीत नवल जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल सब नया हो उठता है नया वर्ष नई शुरुआत तुम फिर से शुरू होते हो अभी तक तो तुम जैसे जिए हो वो नाम मात्र का जीना है वास्तविक जीवन नहीं अभी तो ऐसे जिए हो जैसे सागर होने की क्षमता हो और बूंद होकर जिए हो जैसे विराट होने की क्षमता हो और सिकुड़ सिकुड़ के एक छोटे से कारागृह में बंद होकर जिए हो अभी तो ऐसे जिए हो जैसे बीज बंद सब तरफ से बंद न खिड़की न द्वार न दरवाजे जबकि हो सकता था महावृक्ष तो उसके नीचे यात्री ठहरते विश्राम करते छाया पाते थके हारे पुनर्जीवन पाते कि पक्षी घोंसले बनाते कि हवाएं अटखेलियां करती कि सूरज आके चर्चा करता कि चांतारे मिलने को सुख होते कि फूल खिलते कि फल लगते विराट वृक्ष हो सकते थे लेकिन एक बीज की तरह जिए हो अब तक हो भी नहीं सकते विराट वृक्ष क्योंकि तुम अभी मिटने को तैयार नहीं प्रेम का शास्त्र एक शब्द में कहा जा सकता है मिटने का शास्त्र समर्पित होने का शास्त्र जैसे बीज मिटता है भूमि में ऐसे जिस दिन तुम मिटने को राजी हो जाते हो अपने अहंकार के बीच को छोड़ने को उसी दिन उसी दिन अंकुरण हो जाता है फिर देर नहीं लगती उसी क्षण नया वर्ष आ जाता है वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीत नवल जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल उस दिन जीवन जीता जिस दिन तुम हारे उस दिन जीवन जीता जिस दिन तुम मरे उस दिन जन्म हुआ वास्तविक जन्म हुआ जिस दिन तुम मिटे उस दिन परमात्मा आया और तुम्हारे भीतर विराजमान हुआ सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार मंदिर ढूंढत को फिरे मिले बजावन हार करे पखावज प्रेम का हृदय बजावे तार प्रेम की बना लो मृदंग हृदय का बना लो सितार्श मने नचावे मगन तिस का मता अपार और मन को नचाओ सुनते हो करे पखावज प्रेम का प्रेम की मृदंग पर पड़ने दो थाप प्रेम की मृदंग को गूंजने दो हृदय बजावे तार छेड़ो हृदय के तार ताकि वीणा निनारिध हो उठे ताकि सोई वीणा सदियों सदियों से सोई वीणा जाग उठे संगीत सोया पड़ा है जरा छेड़ने की बात है, छेड़ भी ना सकोगे वीणा तो दे दी है लेकिन छेड़ोगे तभी तो जगेगी ना इतना तो कम से कम करो पोटली तो खोलो मन नचावे मगन है, और मन को नाचने दो प्रेम के इर्द गिर्द मृदंग के आसपास वीणा के साथ साथ मन को नाचने दो बाबा मल्लुक की वाणी गीत की नृत्य की संगीत की वाणी संगीत गीत और नृत्य के लिए आवाहन चुनौती है यह वाणी तुम्हें उदास करने को नहीं यह वाणी तुम्हें हर्षोन्मत्त करने को है और परमात्मा की राह उदासी से तय नहीं होती परमात्मा की राह हंसते मुस्कुराते नाचते हुए तय होती और जिस राह को नाचते हुए तय किया जा सकता हो उस पर तुम क्यों उदास उदास चले जा रहे हो अक्सर ऐसा होता है उदास लोग धर्म में उत्सुक हो जाते तुम मंदिरों में देखो मस्जिदों में देखो वहां तुम नाचते हुए लोग शायद ही पाओ वहां तुम हर्षोन्मत्त लोग शायद ही पाओ जिन्होंने प्रेम की मृदंग बना ली हो और हृदय की वीणा बना ली हो और जो मन के नर्तक को मुक्त कर दिए हो वहां तुम्हें ऐसे लोग शायद ही मिले वहां तुम्हें मिलेंगे मुर्दे मरने को तत्पर या मर ही चुके तुम्हें अक्सर यही होगा यहां यहां लोग आते हैं तो स्वभावतः है। इसी आशा में आते हैं कि जैसे और आश्रम है ऐसा आश्रम ये भी होगा उनको बड़ी बेचैनी हो जाती मेरे पास कुछ लोगों ने आके कहा भी कि हम तो सोचते थे कि जैसा आश्रम होना चाहिए उदासीन मगर नाच गीत गान प्रेम का ऐसा प्रफुल्ल भाव स्त्री पुरुष सांस नाचते हुए क्या हाथ में हाथ डाले हुए कि आलिंगन करते हुए ये क्या हो रहा है वे खुद मर गए वे दूसरों को भी मारना चाहते वे खुद मुर्गा हो गए उनकी जीवनधारा सूख गई वे दूसरे की भी कलियों को खिलते देखना नहीं चाहते सूखा वृक्ष जैसे नए उमकते हुए अंकरों को कहता हो क्या रखा है इसमें विरागी बनो भक्त वैराग्य की भाषा नहीं बोलता भक्त कहता है विराट रागी बनो विराट से राग बनाओ अनासक्त नहीं परमात्मा से आसक्ति जुटाओ और तब अनासक्ति आती है व्यर्थ से आना सकती आती सार्थक से नहीं तब धीरे धीरे तुम उठने लगते ऊपर अभी तुम नाचते हो गीत गाते हो स्वभाव तुम्हारा नाच और तुम्हारा गीत उसी तल पर होगा जहां तुम हो लेकिन अगर नाच चलता रहा तो नाच तुम्हारा तल बदल देगा अगर नाच में तुम डूबने लगे तो तुम बदलने लगोगे डूबने से कोई बदलता है क्षण भर को भी मिट गया अगर नृत्य करते करते तो उस क्षण भर में ही तुम्हारी सीमा विराट हो जाएगी एक क्षण को तुम्हारे भीतर परमात्मा झांकेगा जब नर्तक मिट जाता है और नृत्य ही रह जाता है तब घटना घटती क्रांति की घटना घटती यहां मुर्दों के लिए तो जगह नहीं मुर्दों के लिए कब्रिस्तान और आश्रम का अर्थ उदासीनता नहीं आश्रम शब्द का अर्थ होता है विश्राम का स्थल थके हारे तुम आए हो जीवन से उदास पीड़ित परेशान जहां तुम ताजे हो जाओ जहां तुम फिर से नाच सीख लो फिर से तुम्हारे पैरों में गति आ जाए और फिर से तुम्हारे प्राणों में ध्वनि आ जाए जहां से तुम फिर नवल उत्साह ले सको उमंग ले सको करे पखावज प्रेम का हृदय बजावे तार मने नचावे मगन हुए तिसका मता अपार और कहते मलुकदास उसका ही मत अपार है जो तुम्हें नृत्य से गीत और गान से भर दे उसका ही मत अपार है उसके ही मत में अनंत की संभावना है विराट की संभावना है जो तुम्हारे जीवन को नए नए वसंतों से भर दे सदगुरु अगर असाढ़ के मेघों की तरह तुम्हारे ऊपर न गिर जाए और तुम्हारा मन मोर नाचना उठे तो सदगुरु नहीं पुरवैया गाउटी प्रकृति का अचरा डोल रहा उमड़ा प्यार गगन के ही में बदरा बन बरसा प्रेमाकुल भूने नदियों की बाह बढ़ा परसा दूर कहीं बंसी की धुन सुन कजरा डोल रहा प्रकृति का अचरा डोल रहा लहरों ने एक तारा छेड़ा कूकी कोयलिया सजी लताएं, बजी गांव की पायलियां अमराई का हौले होले जीरा डोल रहा प्रकृति का अचरा डोल रहा बूंदियों का दर्पणले कलियां रूप संवार पात पात पर बाहर परियां तनमन बार रही फुलवा ढका धराका हरियर घगरा डोल रहा घर नाची राधा खेतों में झूमा सांवरिया द्वारे हंसा नीम पनघट पर छलकी गागरिया अंगना महका मैना फुदकी पिंजरा डोल रहा प्रकृति का अचरा डोल रहा पुरवैया गाउठी प्रकृति का अचरा डोल रहा धर्म वसंत मधुमाह से धर्म परम आनंद का उत्सव है लेकिन तुम चाहो तो उत्सव में भी उदास बने रह सकते हो तुम चाहो तो उत्सव में भी अछूते अछूते बने रह सकते हो तुम अगर डूबना ना चाहो तो कोई तुम्हें डुबाना सकेगा परमात्मा भी तुमसे हारा गाया जाता गुनगुनाया जाता लेकिन तुमने जिद्द बांध रखी आंख उठा के ना देखेंगे चारों तरफ परमात्मा का शाश्वत नर्तन चलता है लेकिन तुम भी खूब कि तुम अपनी उदासी में घिरे बैठे हो तुमने अपना घूंघट मार लिया है तुम देखते ही नहीं क्या हो रहा चारों तरफ करे बच प्रेम का देखना शुरू करो प्रेम की मृदंग बनाओ चलो मनुष्यों के लिए ही सही प्रेम की मृदंग बनाओ पहले चलो पौधों पक्षियों के लिए ही सही बनाओ तो सही आज आदमी के लिए बजेगी मृदंग बजना आ जाए एक दफा तो परमात्मा के लिए बजने में कितनी देर लगेगी आज शायद तुम जैसे ही दूसरे मनुष्यों के लिए बजेगा तुम्हारा हृदय का था बजे तो एक दफा ये तो समझ में आ जाए कि हृदय का तार बजता है किसी बहाने बजे सब बहाने उचित हैं बच जाए एक बार तो फिर तुम रुक ना सकोगे और जब साधारण मनुष्यों के लिए बच के इतना आनंद मिलता है तो परमात्मा के लिए बच के कितना आनंद मिलेगा एक बार ये गणित तुम्हारे ख्याल में उतरना शुरू हो जाए फिर तुम रुक ना सकोगे और आगे और आगे तुम्हारा तार तुम्हें खींचे ले चलेगा मने नचावे मगन हुए किसका मत अपार मलुकदास कहते हैं उसका ही मत अपार है उसको ही धर्म की प्रतीति हुई है जो तुम्हारे प्रेम की मृदंग बना दे और जो तुम्हारे हृदय को सितार बना दे और जो तुम्हारे मन को नाच सिखा दे ऐसे थोड़े से दीवाने दुनिया में बढ़ते रहे तो परमात्मा बहुत दूर नहीं है जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ अंतर जानी जानी है अंतर्गत का भाव और कहते मलुकदास कह के, के मत सुनाओ कि मुझे बड़ा प्रेम है मुझे बड़ा प्रेम है मुझे बड़ा प्रेम है कहने की बात नहीं है नाचो कहने की बात नहीं जियो कहने की बात नहीं है हो जाओ प्रेम परमात्मा पहचानेगा अंतर जानी जानी है अंतरगत का भाव लेकिन क्या करते हैं लोग कहते और जो कहते हैं ठीक उससे विपरीत करते और जो कहते हैं ठीक उससे विपरीत होते मंदिर में जाकर तुम भी कह हो कि परमात्मा मुझे आपसे बड़ा लगाव कि मुझे आपको पाने की बड़ी चाह है लेकिन तुमने कभी देखा तुम्हारे शब्द कैसे झूठे ओठ से भर निकल रहे हैं हृदय से तो नहीं आ रहे तुमने कभी देखा तुम परमात्मा तक को धोखा देने में लगे हो आदमी को धोखा देते देते तुम इतने कुशल हो गए कि अब तुम परमात्मा को भी धोखा देने की चेष्टा कर रहे हो तुम सच में पाना चाहते हो तुम पाने के लिए क्या कर रहे हो तुमने पाने के लिए कौन सा आयोजन किया है कौन सी यात्रा के लिए तुम तैयार हुए हो तुमने पाने के लिए क्या खोलने क्या खोने की तैयारी की है नाव तो बंधी है किनारे से और खूंटी से तुम नाव को कसके बांध रहे हो और कहते भी चले जाते हो मुझे दूसरे पार जाना कि मैं आना चाहता हूं दूसरे पार है प्रभु कब कृपा होगी और साथ में खूंटी ठोक रहे हो और नाव को कस के बांध रहे हो कहते तो हो परमात्मा को पाना है लेकिन कोशिश धन को पाने की करते हो परमात्मा को पाने की नहीं कहते तो हो परमात्मा से प्रेम है लेकिन पाने की कोशिश पद की करते हो परमात्मा को पाने की नहीं कहते कुछ करते कुछ होते कुछ ऐसे झूठ से जीवन भरा है ऐसी बेईमानी से जीवन भरा है तो इसलिए कहते हैं मलुकदास जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ अब उसे कहने की कोई जरूरत नहीं उसे प्रकट होने दो वो तो अंतर्यामी है वो तो जान लेगा वो तो पहचान लेगा वो तो तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में बैठा हुआ है उसे पता ना चलेगा जब तुम्हारा मन नाचेगा मगन होके और तुम्हारी वीणा बजेगी हृदय की और प्रेम की तुम मृदंग बनाओगे तो उसे सुनाई ना पड़ेगा परमात्मा बहरा नहीं कबीर ने कहा है कि मुला चिल्लाता है मस्जिद पर खड़े होकर जोर से चिल्लाता है तो कबीर ने कहा क्या बहरा हुआ खुदाए क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो इतने जोर से चिल्ला रहे सुनता नहीं तुम्हारा खुदा खुदा तो मौन ही सुन लेता है शब्द की बात ही नहीं शब्द तो आदमी आदमी के बीच संवाद का उपाय है परमात्मा और आदमी के बीच तो शब्द की कोई जरूरत नहीं वहां तो निशब्द वहां तो मौन काफी मौन ही वहां भाषा है जो तेरे घट प्रेम हैं, तो कही कही है तो कहीं कहीं ना सुनाओ इसमें बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है अक्सर ऐसा होता है तुमने जाना होगा तुमने जीवन में अनुभव किया होगा तुम्हारा जब प्रेम नहीं होता और तुम बताना चाहते हो कर्तव्यवश की प्रेम है तो तुम कह कह, कह के बताते हो पति पत्नी से बार बार कहता है कि मुझे तो उससे बड़ा प्रेम है अमेरिका के एक बहुत प्रभावशाली विचारक डेल कारनेगी ने तो अपनी किताबों में लिखा है कि चाहे प्रेम हो या ना हो मगर पति को कहना ही चाहिए दिन में 10-25 बार कि मुझे तो बहुत प्रेम इससे दोनों के बीच नरमी बनी रहती इससे दोनों के बीच टकराहट की संभावना कम रहती तुमने कभी इसका निरीक्षण किया कि तुम जब कहते हो बार बार कि मुझे प्रेम है तो शायद तुम इसलिए कहते हो कब है तो नहीं होता तब तो कहने की जरूरत भी ना थी वैसे ही प्रकट होता था जब था तो तुम कहते भी नहीं थे तब तुम घर आते थे और तो पत्नी को पता चल जाता था कि तुम उसी के लिए आए हो तब तुम घर आ भी नहीं पाते थे द्वार पर दस्तक देते थे और पत्नी भागी आती थी और जानती थी कि तुम उसी के लिए द्वार पर दस्तक दिए हो तब तुम्हारी आंखें कहती थी तुम्हारा रोवा रोआ कहता था तुम्हारा उठना बैठना कहता था तुम जब पत्नी की तरफ देखते थे तो पत्नी जानती थी तुम उसका हाथ हाथ में लेते थे तो जानती थी सब कह देता था कहने की कोई जरूरत ना थी लेकिन जब से वह खो गया तब से तुम थोथे शब्दों का सहारा लिए हो अब इन सहारों से तुम छिपा रहे हो उस बात को जो खो गई प्रेम की प्राथमिक घड़ियों में प्रेमी एक दूसरे से बहुत नहीं कहते कि मुझे तो उससे प्रेम है। जब प्रेम जा चुका होता है और जब समझ में आ जाता है कि अब प्रेम तो बचा नहीं पुराने आश्वासन पुराना कहे गए वचन उनसे पैदा हुए बंधन अब क्या करें आप किस तरह इस बात को चलाए रखें तो प्रेम है इन बातों से आदमी कहने लगता है। ये तुमने ख्याल किया कि जब प्रेमी प्राथमिक प्रेम की लहर में होते हैं तो कम बोलते हैं चुप बैठते हैं हाथ में हाथ लिए होते हैं गले में गला गले में हाथ डाले होते हैं चुप बैठते पति पत्नी चुप जरा भी नहीं बैठते अब तो अगर चुप रहेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रेम समाप्त हो गया अब तो भाषा और वाणी से और कुछ भी बात करके पति पत्नियों की बातें मैं अनेक घरों में अने मेहमान होता रहा हूं तो सुनता रहा हूं व्यर्थ की बात है पति भी जानता है कि कुछ बात करने को बचा भी नहीं है पत्नी भी जानती है कुछ बात करने को बचा भी नहीं लेकिन अगर बात ना करें तो यह खालीपन भारी हो जाता है दिन भर के बाद पति आए और कुछ बात ना करे दिन भर पति ने प्रतीक्षा की और फिर सांझ पति आया और बात ना हो कुछ तो ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं बीच में कोई सेतु नहीं रहा तो कुछ भी बात करते हैं कुछ भी बहाने की व्यर्थ की जिसको करनी भी नहीं है खोज खोज के पति पत्नी एक दूसरे से कुछ भी बात करते हैं मोहल्ले पड़ोस की थोड़ी बहुत बात करके ऐसा लगता है अब भी कुछ संबंध बना है शब्दों के सहारे थोड़ा सा संबंध का धोखा और भ्रम कायम रहता है पति पत्नी अकेले ज्यादा देर नहीं रह पाते मेरे एक मित्र पचास वर्ष के हो गए पत्नी भी कोई अड़तालीस वर्ष की है धनपति हैं तय कर लिया मेरी बात उन्हें जची कि बहुत हो गया आप कुछ धंधा नहीं करेंगे अब विश्राम करेंगे हिम्मत आदमी है जिस दिन मुझसे यह कहा उसी दिन उन्होंने दुकान भी जाना बंद कर दिया कह दिया मुनीमों को कि सब काम समेट लो साल छह महीने में सब निपटा दो मैं तो समाप्त हो गया लेकिन अब तुम निपटा डालो अब यह काम मुझे करना नहीं लेकिन उस रात मेरे पास आए और उन्होंने कहा एक बात है काम छोड़ने में तो कोई झंझट नहीं लेकिन अब हम पति पत्नी दोनों अकेले पड़ जाएंगे तो भारी होगा मैं काम में उलझा रहता हूं घड़ी दो घड़ी को मिलते हैं तो कुछ बातचीत कर ली ठीक है लेकिन अब 24 घंटे घर में रहूंगा बात करने को कुछ है नहीं सालों से नहीं काम चलाए चले जाते हैं दुकान से छोड़ने में मुझे जरा अड़चन नहीं वो तो मैंने छोड़ दी आपकी बात मान के अब अब क्या होगा आप यही रुक जाए मेरे घर ही रहें हम आपकी सब फिक्र करेंगे आप रहेंगे तो सब ठीक रहेगा अगर आप न रहते हो तो फिर मुझे किसी मित्र को निमंत्रित करना पड़ेगा कि वो यहां आके मेरे पास रहे हम दोनों अकेले छूट जाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा चुप्पी गहरी होने लगेगी और ऊपर पे बोझ पड़ने लगेगा और दबाव होने लगेगा मैंने कहा कि रुको अभी तो मैं दो चार दिन हूं दूसरे तीसरे दिन पत्नी ने भी मुझे कहा कि और तो सब ठीक है कि मेरे पति को आपने छुटकारा दिलवा दिया मैं भी खुश हूं करने की कोई जरूरत ना थी व्यर्थ दौड़ धूप किए रहते लेकिन अब हमारा क्या होगा अब हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ जाएंगे पढ़ी लिखी महिला है वो अपने काम में रहते मैं अपने काम में रहती हूं थोड़ी बहुत देर के लिए मिले तो ठीक है लेकिन अब चौबीस घंटे एक दूसरे के साथ और अब हम काफी दिन एक दूसरे के साथ रह लिए तीस साल अब कुछ बचा नहीं है अब तो सिर्फ पुरानी एक याददाश्त है अब प्रेम की कोई नई कौपला नहीं फूटती इच्छा भी नहीं है कि फूटे लेकिन पुराना धोखा तो बना रहे जो चलता है वैसा शांति से चलता रहे जीवन तो बीत गया अब ये जो थोड़े दिन आखिर के बचे हैं ये बोझिल ना हो जाए मुझे उनकी बात समझ में पड़ी एक मित्र को राजी कर लिया हूं वो उनके पास रहने लगे कठिनाई है जब दो व्यक्तियों के बीच प्रेम जा चुका हो तो फिर शब्दों के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाता अगर भक्त सच में परमात्मा के प्रेम में है तो चुप आकाश की तरफ देखना काफी होगा चुप आंख बंद करके अंतर आकाश की तरफ देखना काफी होगा हां नाचना हो तो नाचना गीत गुनगुनाना हो तो गुनगुनाना मृदंग बजाना हो तो बजाना सितार छेड़नी हो छेड़नी कुछ ना करना हो तो चुप रह जाना सन्नाटे की सितार में डूब जाना मगर शब्दों की कोई जरूरत नहीं जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ अंतर जामी जानी है अंतर तम का भाव चैतकी बयार बहे नाचे अमराई रे मन मृदंग पर सुधिने थासी लगाई रे प्राण के मंजीर बंधे सांसों की डोर में मान मनुहारों की ग्रंथियां हैं छोर में धड़कनों की राधिका मुरली सुनाई रे चैत की बाहर बहे नाचे अमराई रे कल्पना की अल्पना चाहों के आंगन में चित्त के चौबारे पर दीप साधन में आस की अंगुरियों ने बाती उकसाई रे चैत की बाहर बहे नाचे अमराई रे पलकों से छान कोई सोम सुधा पी आए अलसा के गीतों की बगिया में सो आए जैसे दबी बाह पर रेख उबर आई रे चैत की बयार बहे नाचे अमराई रे रंगी सहालग में भावना की लगन चढ़ी पन्ने की थाली में धरती ले पियर खड़ी नहाई धोई दुल्हन सी याद निखर आई रे चैत की बहार बहे नाचे अमराई रे जब प्रेम की बयार बहती तो तुम नाचती हुई अमराई हो जाओगे कुछ कहने को नहीं कुछ बताने को नहीं कुछ बोलने को नहीं कुछ जताने को नहीं तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा निवेदन होगा तुम ही तुम्हारे निवेदन होोगे माला जपों न कर जपों जिभ्या कहूं ना राम सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम बड़ा अनूठा सूत्र है अनूठे से अनूठे सूत्रों में एक सिर्फ दास दैसा दीवाना कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कर सकता है परमात्मा के जो बिल्कुल हृदय में विराजमान हो वही ऐसा कह सकता है माला जपों ना कर जपों ना तो माला जपता हूं भीतर ना हाथ में माला फिराता हूं जिभ्या कहूं ना राम कहते हैं जीप से राम तक नहीं कहता क्या कहना जीप से क्या कहना जीप के कहे कुछ होगा जीव ही मरण धर्म है तो जीप से जो निकलेगा वो भी मरण धर्म होगा जीव क्षणमंगुर है कल मिट्टी में पड़ी होगी धूल में खो जाएगी कि अर्थी पर जलेगी तो जिस जीव का कोई शाश्वत जीवन नहीं है उससे शाश्वत का नाम तो कैसे उठेगा जीप से जिसका जन्म हुआ वो जीप से ज्यादा मूल्यवान नहीं होगा इसलिए जिभ्या कहो न राम जीप से नहीं कहता राम राम कहने के चार गहराइयां हैं चार तल एक तल जोर से जीप से कहो राम राम राम जैसा अक्सर लोग कहते वो सबसे ऊंचा तल है फिर दूसरा तल है ठ बंद रहे जीप भी न हेले और भीतर ही भीतर कहो राम राम राम यह पहले से तो गहरा है लेकिन बहुत गहरा अभी भी नहीं अभी भी शब्द का उच्चार है फिर तीसरा एक तल है तुम कहो ही मत सिर्फ भाव रहे राम राम राम कहो ही मत मात्र भाव रहे यह दूसरे से भी गहरा लेकिन अभी भी भाव तो है चौथी बात है कि भाव भी ना रह जाए तुम एकदम शून्य हो गए इस चौथी दशा में अपूर्व घटना घटती है इस चौथी दशा को नानक ने कहा अजपा जाप जाप तो हो रहा है लेकिन अब कोई जाप भी नहीं हो रहा अजपा जाप भाव भी नहीं रह गया ऐसी घड़ी में अपूर्व घटना घटती सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम कहते मलुकदास अब भगवान ही मेरा स्मरण कर रहे हैं मैं क्या करूं मैंने तो विश्राम पा लिया माला जपों कर जपों जिभ्या कहूं न राम सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम मैं तो छुट्टी पा गया मैंने तो विश्राम ले लिया है अब तो बड़े मजे की बात घट रही है सुमिरन मेरा हरि करे। भगवान कह रहे हैं मलूक मलूक कबीर ने भी ऐसी बात कही कि मैं खोजता फिरता था चिल्लाता फिरता था नहीं मिले तुम और अब एक ऐसी हालत आ गई कि ना मैं खोजता हूं ना मैं चिल्लाता हूं तुम मेरे पीछे लगे फिरते हो कहते कबीर कबीर हरी लागे पीछे फिरे कहत कबीर कबीर जब मैं खो जाता है जब मैं शून्य हो जाता है तो तुम्हें सुनाई पड़ता है कि परमात्मा सदा से ही पुकार रहा था यह कोई आज की थोड़ी बात यह सनातन वो सदा से तुम्हें पुकार रहा था लेकिन तुम इतने शब्दों से भरे थे तुम इतने कोलाहल से भरे थे कि वो उसकी धीमी सी पुकार सुनाई नहीं पड़ती थी सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम ऐसी घड़ी में तुम्हारे जीवन में एक सुगंध आएगी ऐसी घड़ी में तुम्हारे जीवन में एक ज्योति प्रकट होगी अब तुम तो रहे ही नहीं अब तुम तो पारदर्शी हो गए अब तो तुम्हारे भीतर दीप्ति जलेगी प्रभु की अब तो तुम्हारा उठना बैठना सभी स्मरण हो गया अब जन्म की तो बात छोड़ो मौत भी द्वार पर आके खड़ी होगी तो भी तुम गीत गुनगुनाओगे गी। क्योंकि अब मौत कैसी ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत और गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं मौत भी द्वार पर खड़ी हो तो भी तुम कहोगे ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं भटकी भटकी है नजर गहरी गहरी है निशा उलझी उलझी है डगर धुंधली धुंधली है दिशा तारे खामोश खड़े द्वारे बेहोश पड़े सहमी सहमी है किरण बहकी बहकी है उषा गीत बदनाम ना हो जिंदगी साम ना हो बुझते दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालूं तो चलूं बीन बीमार और टूटी पड़ी सहनाई रूठी पायल ने न बजने की कसम खाई है सबके सब, सब चुप न कहीं गूंज न झंकार कोई और यह जबकि आज चांद की सगाई है कहीं न नींद यहां गंगा की मौत बन जाए सोई बगिया में जरा सोर मचा लू तो चलूं ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं बाद मेरे जो यहां और हैं गाने वाले स्वर की थपकी से पहाड़ों को सुनाने वाले उजाड़ बागों बियाबान सुनसानों में चंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले उनके पांव के फफोले न कहीं फूट पड़े उनकी राहों के जरा सूल हटा लूं तो चलू ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलू वे जो सूरज का गर्म भाल खड़े चूम रहे वे जो तूफान में किस्ती को लिए घूम रहे भरे भादों की उमड़ती हुई बदली की तरह जो चट्टान से टकराते हुए झूम रहे नए इतिहास की बाहों का सहारा लेकर तख्ते पे उनको बिठा लू तो चलू ऐसी क्या बात है? चलता अभी चलता गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलू यह जलाती हुई कलियों की शराबी चितवन गीत गाती हुई पायल की नटखट रुंझुन यह कुए ताल ये पनघट ये त्रिवेणी संगम ये भुवन भूमि अयोध्या यह विकल वृंदावन क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि ना हो धूल धरती की जरा सिर्फ चढ़ा लूं तो चलूं ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं फिर तो मौत भी एक गीत का ही अवसर है गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं जीवन तो फिर गीत है ही मृत्यु भी गीत है फिर सुख तो गीत है ही दुख भी गीत है फिर सफलता तो गीत है ही असफलता भी गीत है फिर सारे जीवन का अर्थ गीत में इस गीत में जीवन को हमने संतत्व कहा है संत का अर्थ है अहिरनिस जिसके भीतर गीत गूंज रहा हो, अकारण जिसके भीतर संगीत गूंज रहा हो। सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार मंदिर ढूंढत को फिरे मिलो बजावन हार माला जपू न कर जपू जिभ्या कहू न राम सुमरिन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम जेती देखे आत्मा तेते सालिग्राम बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम और कहते मल्लुकदास जब ऐसा गीत तुम्हारे प्राणों में बजने लगेगा जेती देखे आत्मा तेते सालग्राम तब तुम जहां भी आत्मा को देखोगे जहां भी जीवन को देखोगे वहीं तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ेगा वृक्षों में और पहाड़ों में और पक्षियों में और पशुओं में और मनुष्यों में और स्त्रियों में जहां जहां तुम्हें जीवन दिखेगा जेती देखे आत्मा तेते सालिग्राम उतने ही तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ेंगे हर देह मंदिर और हर देह में दिया जल रहा है आंखो देखने वाली तो सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं वही उपस्थित है सारी उपस्थिति उसकी उपस्थिति है जेती देखे आत्मा देते शालिग्राम बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम और कहते मलुकदास पत्थर को क्या पूजना मूर्ति को क्या पूजना बोलन हारा पूजिए जो बोल रहा है जो जीवन थे, जो देख रहा जो सुन रहा जो स्वाद ले रहा जीवन परमात्मा का पर्यायवाची वाची जीवन ही परमात्मा है परमात्मा की तुम्हारी धारणा वैसी ही भ्रांत है जैसी तुम्हारी और धारणाएं भ्रांत तुम भ्रांत हो तो तुम्हारी सारी धारणाएं भ्रांत परमात्मा का जब तुम याद करते हो तो तुम्हें क्या याद आता कभी दशरथ के पुत्र राम कभी कृष्ण कभी बुद्ध कहा कभी महावीर तो तुमने परमात्मा को भी बहुत संकीर्ण बना लिया या परमात्मा की तुम्हारी कोई धारणा उठती तो तुम्हें याद आता मंदिर का भगवान की मस्जिद का कि गिरजे का कि गुरुद्वारे का तुमने भगवान की धारणा बड़ी छोटी बना ली भगवान तो सारे जीवन का नाम है जीवंतता का नाम भगवत्ता इन वृक्षों में जो हरा है और इन वृक्षों में जो उठा है और जगा है इन वृक्षों में जो फूल की तरह खिला है वो कौन है इन पक्षियों के कंठों में जो गीत की तरह उठ रहा है वो कौन है चांतारों में जो चल रहा है वो कौन है तुम्हारे भीतर जो सांस ले रहा तुम्हारे बच्चे की आंखों में झांक कर देखो अपने बच्चे की आंखों में झांक कर देखो वहां जो बैठा टकटकी से तुम्हें देख रहा है, वो कौन है परमात्मा ही जीवन है जीवन ही परमात्मा है ये समीकरण याद रहे तो फिर न मंदिर जाने की जरूरत न मस्जिद जाने की जरूरत फिर न वेद पढ़ने की जरूरत न कुरान पढ़ने की जरूरत फिर तो जो चारों तरफ जीवन फैला है इसके प्रति जीवन के प्रति समादर का भाव अलवत् सबीजर ने अपने पूरे दर्शन को दो छोटे छोटे शब्दों में रखा है रिवरेंस फॉर लाइफ जीवन के प्रति समादर्श जीवन के प्रति आदर जो भी तुम जीवित देखो जहां भी जीवित देखो उसके प्रति समाधर का भाव रहे बस काफी धर्म हो गया तुम पहुंच जाओगे फिर तुम्हें कोई बाधा नहीं लेकिन तुमने अजीब अजीब धारणाएं बना रखी कोई राम के दर्शन करने में उस सुख है कर लोगे किसी दिन ज्यादा चेष्टा की तो दर्शन हो जाएंगे लेकिन वह तुम्हारी कल्पना ही होगी कल्पना का जाल ही होगा और छोटों की तो बात क्या जिनको तुम बड़े बड़े कहते उनकी भी धारणाएं बड़ी अजीब है। कहते हैं तुलसीदास को जब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तो उन्होंने झुकने से इंकार कर दिया कृष्ण की मूर्ति के सामने राम का भक्त कैसे झुके हद संकीर्णता है कहते हैं उन्होंने कहा कि जब तक धनुषवान हाथ ना लोगे मैं झुकने वाला नहीं यह भी खूब मजे की बात हुई ये तो ऐसा हुआ कि भगवान भी तुम्हारी शर्त पालन करे तो तुम झुकोगे यानी भगवान को भी अगर तुम्हारे झुकने में उत्सुकता हो तो तुम्हारी शर्त का पालन कर ले धनुष बांध लो हाथ तब तुलसी का सिर झुकेगा जब कृष्ण के साथ भी तुलसी का सिर न झुक सका तो सामान आदमियों की तो क्या बात पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो तो फिर जीवन के प्रति समादर कहां है यह तो बड़ी संकीर्ण धारणा हुई और तुलसीदास जैसे आदमी में हो तो बाकी का तो क्या कहना इसलिए मैं तुलसीदास को कवि कहता हूं ऋषि नहीं कहता कवि है। भाषा के अनूठे कलाकार हैं मगर ऋषि में कमी रह गई ये जो संकीर्णता है यह संकीर्णता ही इस सारी बात को खंडित कर गई जिसने राम को पहचान लिया राम से मेरा मतलब और मलुकदास का भी मतलब दशरथ पुत्र राम से नहीं जिसने राम को पहचान लिया राम यानी इस विराट में छिपी हुई जो ऊर्जा है ये जो सारी तरंगें उठ रही हैं जिस ऊर्जा से उसको जिसने पहचान लिया वो तो सभी जगह झुका हुआ है झुके ना झुके ये सवाल ही नहीं रहा उसका झुकाव है ही उसका माथा तो झुका ही हुआ है और फिर वो सरत नहीं लगाएगा कि तुम धनुष धनुषवाण हाथ लो कि तुम मोर मुकुट बांधो, कि तुम नग्न खड़े हो महावीर बनो तब मैं झुकूंगा अगर तुमने इस तरह की जिद्दें की तो तुम्हारा परमात्मा से कोई संबंध न होगा तुम्हारी मन की ही कोई धारणा तुम बहुत बार दोहराते रहोगे दोहराते रहोगे तो सम्मोहित हो जाओगे रोज रोज देखा लिए धनुष बाण खड़े राम रोज उनकी मूर्ति के सामने आंख लगा के त्राटक किया आंख बंद करके उनका स्मरण किया धीरे दीर धीरे तुम्हारी कल्पना मजबूत होने लगेगी और तुम्हारे भीतर एक सपना उठने लगेगा कि तुम राम को देख रहे हो और सपना तुम इतना परिपुष्ट कर सकते हो कि तुम जब बोलो तो तुम्हारा सपना तुम्हारे भीतर से जवाब भी दे तुम जब कुछ कहो तो राम तुम्हें उत्तर भी दे वह उत्तर भी तुम्हारा ही है पूछने वाले भी तुम उत्तर देने वाले भी तुम वो दोनों तुम ही हो लेकिन धोखा बड़ा हो जाएगा इसका नाम बोध नहीं है इसका नाम ज्ञान नहीं है इसका नाम साक्षात्कार नहीं है पूरी से सावधान रहना भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा कि आदमी कल्पनाओं में ना पड़ जाए बहुत ज्यादा कल्पना के जाल में पड़ जाए तो जो सोचेगा वो देखने लगेगा और जब देखने लगेगा तो सोचेगा कि जो मैं मानता था ठीक ही मानता था अब तो प्रत्यक्ष भी होने लगा राम का जो अनुभव है वो दशरथ पुत्र राम का अनुभव नहीं परमात्मा का जो अनुभव है उस अनुभव का कोई रूप नहीं है कोई रंग नहीं है वो निर्गुण निराकार का अनुभव है और जब परमात्मा का अनुभव होगा तो ऐसा नहीं होगा कि यह रहा परमात्मा जब परमात्मा का अनुभव होगा तो ऐसा होगा अरे सब परमात्मा ही परमात्मा है मैं भी कैसा ना समझता कि सब तरफ जो मौजूद था उसे भी देखने से वंचित रह गया मछली जैसी दशा है हमारी जैसे सागर में मछली हो और उसे सागर का पता नहीं चलता पता चले भी कैसे सब तरफ सागर है जब पैदा हुई सागर में पैदा हुई खेली बड़ी हुई सागर में बड़ी हुई एक दिन मर भी जाएगी सागर में मर जाएगी उसे पता भी कैसे चलेगी चारों तरफ जो है वह सागर है ऐसा ही परमात्मा हमें घेरे हुए हम परमात्मा के सागर की मछलियां हैं कबीर ने कहा है मुझे बड़ी हंसी आती कि सागर में मछली प्यासी है। सागर चारों तरफ है और हम प्यासे हैं जहां से भी पिए परमात्मा ही है जिससे भी पिए उसी का का जल पिएंगे घाट होंगे अलग तुमने जब अपनी पत्नी में प्रेम पाया अपने पति में प्रेम पाया अपने बेटे में प्रेम पाया अपनी मां में प्रेम पाया अपने मित्र में प्रेम पाया तब घाट अलग थे जो प्रेम तुमने पाया वो तो परमात्मा ही है। घाटों की भेद को तुम गंगा का भेद मत समझ लेना गंगा तो वही है स्वर्ग में भी वही बह रही पृथ्वी पर भी वही बह रही सब दिशाओं में उसी का वास है जिस दिन तुम्हें थोड़ी ऐसी झलक आने लगे जीवन और परमात्मा के समीकरण की कि जीवन ही परमात्मा है उस दिन जानना लो फिर से आ गए मिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर अली के दल आए बगिया गुनगुन गाए सौरभ के मृग छोने कस्तूरी धन लाए गोरे कुछ सांवरे प्रसून हुए बावरे लो फिर से आ गए खिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर यम संयम डोले मंत्र हुए मिठ बोले फगुनाहट कणकण में वासंती रस घोले सीप सरीखी पलके, मादक सपने छलके फिर आए प्रण के व्रण खिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया फिर सांसें गर्माईं अंगारे भर लाई चंदन तन कसने को फिर बाहें अकुलाई अंग अंग में अनंग छेड़ रहा जल तरंग फिर आए उघड़े मन सिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया लो फिर से आ गए मिलने के दिन पिया जिस दिन जीवन ही परमात्मा है ऐसा समीकरण तुम्हारे मन में बैठने लगे जिस दिन सर्व मैं तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ने लगे जिस दिन हर किरण उसकी किरण हर श्वास उसकी श्वास ऐसी प्रतीति सघन होने लगे उस दिन जानना लो फिर से आ गए मिलने के दिन पिया लो फिर से आ गए खिलने के दिन पिया फिर आए प्रण के व्रण छिलने के दिन पिया फिर आए उघड़े मन सिलने के दिन पिया मिलने के दिन पिया लो फिर से आ गए मिलने के दिन पिया परमात्मा निकट है परमात्मा दूर नहीं परमात्मा निकट से भी निकट है मोहम्मद ने कहा है तुम्हारे हृदय से भी पास जो है वही परमात्मा है तुम भी अपने से इतने पास नहीं मोहम्मद ने कहा है जितने परमात्मा तुम्हारे पास है तुमसे भी ज्यादा पास है तुम तो थोड़ी दूरी पर हो तुम तो अपने से बाहर हो परमात्मा तुम्हारे भीतर है परमात्मा तुम्हारे प्राणों का प्राण और जैसा तुम्हारे प्राणों का प्राण है ऐसा ही सबके प्राणों का प्राण है इस परात पर परमात्मा की स्मृति से भरो सुधि को जगने दो शास्त्र से नहीं होगा शब्द से नहीं होगा सिद्धांत से नहीं होगा दांव पर लगाना होगा जीवन चुकाना पड़ेगा मूल्य अपने को मिटाने से चुकाना पड़ेगा मूल जी और मिटाने की कला उस कला का नाम ही प्रेम है जिस दिन तुम मिटने को तैयार हो उसी दिन तुम्हारे होने का क्षण आ गए जिस दिन सागर में नदी उतरती उसी दिन सागर हो जाती डरती तो होगी उतरने के पहले सहमति तो होगी लौट के पीछे तो देखती होगी वे सारे यात्रापथ हिमालय से आकर सागर तक पहुंचने की हजारों हजारों स्मृतियां घटनाएं संस्मरण प्रशंसाएं निंदाएं लोगों के द्वारा चढ़ाए गए पूल तैराए गए दिए नावें हजारों हजारों स्मृतियां नदी भी डरती होगी भयभीत होती होगी उतरना नहीं उतरना फिर एक भय तो निश्चित ही पकड़ता होगा ना कि अब कूल किनारे टूटे इन्हीं कूल किनारों के सहारे तो मैं नदी थी विशिष्ट नदी थी गंगा थी यमुना थी इन्हीं किनारों के कारण तो मैं नर्मदा थी इन्हीं किनारों के कारण तो मेरी विशिष्टता थी ये तो मेरे व्यक्तित्व थे अब ये किनारे छूटे अब ये सागर में उतर रही हूं बचूंगी ये सागर विराट दिखता है इसमें खो ना जाऊंगी निश्चित खो जाएगी लेकिन खोने में पाना है खोकर ही सागर हो जाएगी आदमी भी डरता है परमात्मा किनारे खड़े होकर बहुत बार बार आदमी लौट आता है अनेक बार उसके द्वार पर पहुंच जाता है और लौट आता है क्योंकि घबराहट होती ये तो परिभाषा गई अपना अस्मिता गई अपना व्यक्तित्व गया इसमें उतरे तो फिर लौटना कहां है और इसमें गए तो खो गए ये होने से फायदा क्या है इससे तो जैसे थे भले थे कम से कम थे तो आदमी की ये अस्मिता उसे परमात्मा के द्वार से भी लौटा लाती मगर तुम ध्यान रखना बीज अगर मिटेना तो वृक्ष नहीं होता और नदी अगर मिटेना तो सागर नहीं होती और मनुष्य अगर मिटेना तो परमात्मा नहीं होता सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार मंदिर ढूंढत को फिरे मिले बजावन हार करे पखावज प्रेम का हृदय बजावे तार मन नचा वे मगन हुए तिसका मता अपार जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहे न सुनाओ अंतर जामी जानी है अंतर अंतर्गत का भाव माला जपों न कर जपों जिभ्या कहूं न राम सुमरिन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम जेती देखे आत्मा तेते सालिग्राम बोलनहारा पूजिए पत्थर से क्या काम जगाओ इस याद को स्मृति को इस सुधी को इस सुधि के सहारे ही समाधि उपलब्ध होती आज इतना